श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 48 बलराम के मकान पर ईश्वर दर्शन की बात जीवन का उद्देश्य एक दिन 18 अगस्त अठारह सौ ईस्वी शनिवार को तीसरे पहर श्री राम कृष्ण बलराम के घर आए हैं आप अवतार तत्व समझा रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति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 बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं सायंकाल के बाद अधर के बैठक घर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं कीर्तनकार वैष्णव चरण गाना गा रहे हैं अधर मास्टर राखाल आदि उपस्थित हैं कीर्तन के बाद श्री राम कृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं राखाल से कह रहे हैं यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है श्रावण मास का जल काफ़ी तेज़ी के साथ आता है और फिर निकल जाता है यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिव हैं स्थापित किए हुए शिव नहीं हैं तो क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया मैंने माँ से कहा माँ इसके अपराध पर ध्यान न देना क्या श्री रामकृष्ण अवतार हैं स्वयंभू शिव हैं फिर भाव विभोर होकर अधर्श्य कह रहे हैं भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो ऐसा कहकर अधर की जीहुआ अपनी उंगली से छू उस पर न जाने क्या लिख दिया क्या यही अधर की दीक्षा हुई परिच्छेद उनचास दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वेदांतवादियों का मत माया अथवा दया आज रविवार का दिन है श्रावण कृष्ण पद प्रताप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 मिडमई आधार में चिन्मयी देवी बिष्णुपुर में मृणमयी का दर्शन लगभग दो या तीन बजे होंगे इसी समय भक्तवीर अधरसेन तथा बलराम आ पहुँचे और भूमिष्ट हो प्रणाम कर बैठ गए उन्होंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ शरीर तो अच्छा ही है पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है इस अवसर पर हृदय की तकलीफ़ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंहवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी श्री रामकृष्ण मैं भी सिंहवाहानी के दर्शन करने गया था चासा धोबी पाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी मकान टूटा फूटा था क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे कहीं कबूतर की विस्था पड़ी थी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 तालाब में मुझे उपटन के मसाले की गंध मिली भला ऐसा क्यों हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृणमयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे मस वह मसाला चढ़ाती हैं तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई उस समय तक विग्रह नहीं देखा था भाव आवेश में मुझे वहीं पर मृणमयी देवी के दर्शन हुए कटी तक भक्त का सुख दुख इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी किसी एक ने कहा कि याकूब खां काबुल के अमीर राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं श्री कृष्ण को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है श्री राम बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म हैं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 कारागार में देवकी को चतुर्भुशंख चक्र गा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा मास्टर केवल कारावास ही क्यों शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है उसी को छूट जाना चाहिए था श्री राम कृष्ण बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया उसके सारे पाप तो छूट गए पर कानापन दूर नहीं हुआ सभी हसे उसे अपना पुर जन्म का फल भोगना था वही वह भोगता रहा मास्टर जो बाण एक बार छोड़ छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता श्री कृष्ण, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो पर भक्त को ज्ञान भक्ति का